गीता तत्वचिंतन सन्यास और योग 226 कर्मयोगी की साधना पद्धति कर्तापन भोक्तापन का त्याग अब आगे के दो श्लोकों में बतलाते हैं कि कर्मयोगी की साधना किस प्रकार की होती है कहते हैं ब्रह्मण्धाय कर्माणी संगम करोति कौती लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र मिवां था जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियरपी योगिन् कर्म कुरंती संगम चक्वात्मशुद्ध है अतएव निष्काम कर्म आसक्ति को त्याग कर केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं दसवें श्लोक में पाप से अलिप्त रहने के दो कारण बतलाए हैं पहला कर्मों का परमात्मा को अर्पण और दूसरा आसक्ति का त्याग कर्मों के अर्पण का अर्थ फलों का भी अर्पण होता है अर्थात कर्मयोगी अपने लिए फल नहीं लेना चाहता अपितु समाज के लिए समर्पित कर देता है जैसे किसी ने किसी संस्था को कुछ शेयर समर्पित किए इसका अर्थ यह कि शेयरों के साथ वह उनसे होने वाला लाभ भी संस्था को दे देता है दूसरे शब्दों में वह शेयरों का भोक्तापन त्याग देता है इसी प्रकार कर्मयोगी जब ईश्वर को अर्पित करते हुए कर्म करता है तब वह कर्म के फल का भोक्तापन त्याग देता है पूछा जा सकता है कि क्या कोई व्यक्ति दुष्कर्म भी ईश्वर को समर्पित करता हुआ कर सकता है इसका उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है एक तो यह कि कर्मयोगी अकर्म और विकर्म को त्याग कर कर्म करता है अतएव कर्मयोगी द्वारा दुष्कर्म का प्रश्न ही नहीं है इस पर हम अपने बायसठवें गीता प्रवचन में विस्तार से विचार कर चुके हैं दूसरे दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाएगा ही क्यों शास्त्र के उपदेशों को ऐसा पुरुष ही सुनता है जो दुष्कर्मों का त्याग करना चाहता है 227 भोगतापन के त्याग की आसक्ति का भी त्याग फिर कहा गया कि वह आसक्ति त्याग कर संगम तत्वा कर्म करता है सामान्यतः देखा जाता है कि जब व्यक्ति कुछ छोड़ता है तो उस त्याग के प्रति भी उसकी आसक्ति हो जाती है श्लोक में ध्वनित हुआ है कि कर्मयोगी भोगतापन का त्याग करता है अब कहते हैं कि वह भोक्तापन के त्याग की आसक्ति का भी त्याग करता है अपने कर्म का कोई फल यदि मैं समाज के लिए अर्पित करता हूँ तो बार बार मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने समाज के लिए क्या किया यदि मैं तीर्थ में जाकर कोई बदऐव छोड़ता हूँ या वहाँ कुछ दान देता हूँ तो इसका ढिढोरा पीटता हूँ यही अपने त्याग के प्रति आसक्ति है इसे भी कर्मयोगी त्याग देता है यह आसक्ति ही हमें राग देशात्मक कर्म से छिपकाती है और यह राग रागद्वेषात्मक कर्म ही पाप है आसक्ति के अभाव में कर्म योगी ऐसे पाप से फिर लिप्त नहीं होता